संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश जाजली ने कहा वणि महोदय तुम तो हाथ में तराजू लेकर सौदा तौलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्यों की जीविका चलती है पशुओं द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्य से ही यज्ञ संपन्न होते हैं तुम्हारी बातें तो है। तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा तुलाधार ने कहा ब्राह्मण दूसरों को कष्ट दिए बिना जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए वह उपाय मैं बता रहा हूँ सुनिए आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञ की निंदा ही करता हूँ यज्ञ उत्तम कर्म है किंतु उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा तो उस यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मणों के चरणों में भी शेष झुकाता हूँ खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं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 अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्यमंडल में पहुंचती है सूर्य से जल की वृष्टि होती है वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है पहले के लोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से यज्ञ यागा में प्रवित होते थे मन में कोई कामना नहीं रखते थे इसीलिए उनकी संपूर्ण कामनाए स्वतः पूर्ण हो जाती थी पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए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 अपने कुतर्क से अप्रमाणिक बताने का दुस्साहस करता है वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियों के लोगों की ही प्राप्ति होती है किंतु जो करने योग्य कर्मों को नित्य कर्म समझकर करता है और कभी उसका पालन न होने पर भयभीत हो जाता है जिसके दृष्टि में ऋत्विक हविष्य, मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो कभी अपने में करतापन का अभिमान नहीं करता वही सच्चा ब्राह्मण है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 वह ब्रह्मवेदता के भीतर स्थित होता है इसलिए उनके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है उसे सदा तृप्ति बनी रहती है वह विषय सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहता जिनका धर्म ही आधार है जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा तो जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक थी ज्ञान पाते हैं भौसागर से पार पारने की इच्छा रखने वाले ज्ञान-विज्ञान संपन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पुण्य आत्माओं से सेवित ब्रह्म ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं जहां जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता जहां से गिरने का डर नहीं रहता तथा जहां किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती वे सात्विक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते तथा हैं अहिंसा होता है वे अन्न और फल मूल को ही मानते हैं फल की इच्छा रखने वाले लोग भी ऋत्व उनका यज्ञ नहीं कराते ज्ञानी ब्राह्मण अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ यज्ञ में प्रवित्त रहते हैं। हैं तो ऐसे लोगों का ही कराते हैं जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते साधु पुरुष अपने धर्म का आश्रन करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं सत्पुरुषों के बर्ताव के अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुट उनकी सवारी ढोने लगते हैं तथा तो दूध देने वाली गवे सब प्रकार की मनोरथ सिद्ध करती हुई प्रदान करती है जिसके मन में कोई कामना नहीं नहीं है जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ करता नमस्कार अलग रहता है जिसके कर्म बंधन क्षीण हो गए हैं उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं जाजली ने पूछा वैश्य मैंने आत्मयाजी मिलियो के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने इसके ऊपर विशेष विचार नहीं नहीं किया है, तथा महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवे की मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान कर नहीं सकते फिर उनकी क्या गति होगी वे किस कर्म से सुख पा सकते हैं यही बताओ मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है धार ने कहा ब्राह्मण जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते उन्हें न तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है न क्रिया रूप यज्ञ श्रद्धालु पुरुष तो घी दूध दही और पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं श्रद्धालुओं में जो असमर्थ है उनका यज्ञ गाय अपनी पूछ के बालों से सींग से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देते हैं गाय की पूज से पितरों का तर्पण और उसके सिंह के जल से अभिषेक होता है तथा उसके चरणों की धूल पड़ने से सब पापों का नाश हो जाता है जो इस प्रकार केवल घी दूध आदि का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है और इष्ट देव का यजन करके यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है विवर या आत्मा ही प्रधान तीर्थ है आप तर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटकिए जो मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है ब्रह्मण मैंने धर्म का जो स्वरूप सामने रखा है उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन इस बात की जाँच कर लीजिए तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा देखिए ये जो बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं इस समय अपने पैर ये संदेह आप इनके पिता के ही तुल्य हैं अतः इन्हें बुलाइए और इन्ही के मुख्य अहिंसा प्रधान धर्म की महिमा सुनिए है तुलाधार की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति स्पष्ट वाणी में बोलने लगे ब्राह्मण हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्य के सर्वनाश कर डालती है जो लाभ हानि में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु संयमी और शांत चित्त है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 केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है इस विषय में प्राचीन को जानने वाले लोग जी की कही हुई गाथा सुनाए करते हैं जो इस प्रकार है पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालुओं के द्रव्य को एक शाही समझते थे इसी प्रकार वे कृपण वेद और महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है वास्तव में उदार का अन्य उसकी शद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अशद्धा से दूषित अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है इसी प्रकार वेद वेदता और शुद्धोरों में से वेदवेत्ता का ही अन्न श्रद्धापूर्वक एवं श्रद्धा एवं ग्राह्य है सारांश यह कि उदारता ही अन्न भोजन करना चाहिए कृपया कृपण एवं शुद्धोर का नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है धर्मज्ञों ने उसी के अन्न को अग्राह्य बतलाया है अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है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 और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य दिव्यलोक को प्राप्त हुए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे कुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी